कीता सांकर भाष्य अध्याय शांको कथम अव्रिय आत्मा द्वित मंत्र न जायते म्रियते वा कदाचुन्ना भूत भविता नूय अजो नि शाश्वत पुराणो न हन्यते हाने शरीरे न जायते न उत्प्यते जनिलक्षणा वस्तुविक्रिया न आत्मनो विद्यते न म्रियते वब्द चार्थे यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता अर्थात उत्पत्तिरूप वस्तुविकार आत्मा में नहीं होता और यह मरता भी नहीं वा शब्द यहाँ च के अर्थ में है न मिययते चाहती अंत्यानाशलक्षण विक्रिया प्रतिषेध्य मर्ता भी नहीं इस कथन से विनाशरूप अंतिम विकार का प्रतिषेध किया जाता है कदाचित कदाचि सर्व विक्रिया प्रतिषेध संबध्यते न कदिजाते न कदाचित कदाचि इति इतव कदाचित शब्द सभी विकारों के प्रतिषेध के साथ संबंध रखता है जैसे यह आत्मा न कभी जन्मता है न कभी मरता है इत्यादि यस्मा अय आत्मा भूत भवन क्रियाूय पश्चा अभविता अभाव गनता न भूय पुनः तस्मा न म्रियते यो हिभूत्वा न भविता न म्रियते उच्यते लोको लोके जिससे कि यह आत्मा उत्पन्न होकर अर्थात उत्पत्ति रूप विकार का अनुभव करके फिर अभाव को प्राप्त होने वाला नहीं है इसलिए मरता नहीं क्योंकि जो उत्पन्न होकर फिर नहीं रहता वह मरता है इस प्रकार लोक में कहा जाता है वा शब्द न च अय आत्मा अभूत भविता भूयः पुनः तस्मा न जायते यो अभूत भविता स जायते ही उच्यते न एवं आत्मा अतो न जायते वब्दसे और न शब्द से यह भी पाया जाता है कि यह आत्मा शरीर की भांति पहले न होकर फिर होने वाला नहीं है इसलिए यह जन्मता नहीं क्योंकि जो न होकर फिर होता है वही जन्मता है यह कहा जाता है आत्मा ऐसा नहीं है इसलिए नहीं जन्मता यस्माद एवं तस्माद अजह जस्माद न मरिये तस्माद नित्य चा ऐसा होने के कारण आत्मा अज है और मरता नहीं इसलिए नित्य है यद्यपि आद्योर विक्रिया प्रतिषेधे सर्वा विक्रिया प्रतिषिधा तथा मध्यभा विक्रिया स्वशब्दे तदर्थ प्रतिषेध कर्तव्य अभी समस्त विक्रिया प्रतिषेधो यथाश्याद इति आह शाश्वत इत्यादि नाम यद्यपि आदि और अंत के दो विकारों के प्रतिषेध से बीच के सभी विकारों का प्रतिषेध हो जाता है तो भी बीच में होने वाले विकारों का भी उन उन विकारों के प्रतिषेधार्थक खास खास शब्दों द्वारा प्रतिषेध करना उचित है इसलिए ऊपर न कहे हुए जो यौवनादि सब विकार हैं उनका भी जिस प्रकार प्रतिषेध हो ऐसे भाव को शाश्वत इत्यादि शब्दों से कहते हैं शाश्वत यक्रिया प्रतिषिध्यते शव शाश्वत न अपक्षियते, अक्षीयत स्वरूपेण निरवय च न। अपनी गुण क्षय अप सदा रहने वाले का नाम शाश्वत है शाश्वत शब्द से अपक्षय क्षय होने वाला रूप विकार का प्रतिषेध किया जाता है क्योंकि आत्मा अवयव रहित है इस कारण स्वरूप से उसका क्षय नहीं होता और निर्गुण होने के कारण गुणों के क्षय से भी उसका क्षय नहीं होता अपक्षय विपरीता अपी वृद्धि लक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते पुराण इति यो ही अवयवागमेन उपचीयते स वर्धते अभिनव च उच्यते अं तो आत्मा पुरा नव एव इति पुराणो न वर्धते पुराण इस शब्द से अपक्षय के विपरीत जो वृद्धि विकार है उसका भी प्रतिशेष किया जाता है जो पदार्थ किसी अवयव की उत्पत्ति से पुष्ट होता है वह बढ़ता है नया हुआ है ऐसे कहा जाता है परंतु यह आत्मा तो अवयव रहित होने के कारण पहले भी नया था अतः पुराण है अर्थात तो बढ़ता नहीं तथा न हन्यते न विपरिणम्यते हन्य विपरिण्यमे अपि शरीरे तथा शरीर का नाश होने पर यानी विपरीत परिणाम को प्राप्त हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता अर्थात दुर्बलतादी अवस्था को प्राप्त नहीं होता हंति अत्र विपरिणाम अपुन रक्तताय न विपरिणि विपरिणम्य इत्यादि य यहाँ हंत क्रिया का अर्थ दोष के बचने के लिए विपरीत परिणाम समझना चाहिए इसलिए यह अर्थ हुआ कि आत्मा अपने स्वरूप से बदलता नहीं अस् मंत्रे भाव विकारा लौकिक वस्तुविक्रिया आत्मनि प्रतिषिध्यंते सर्व प्रकार विक्रिया रहित आत्मा इति वाक्या इस मंत्र में लौकिक वस्तुओं में होने वाले छह भाव विकारों का आत्मा में अभाव दिखलाया जाता है आत्मा सब प्रकार के विकारों से रहित है यह इस मंत्र का वाक्यार्थ है यस्माद तस्मा उभ तो न विजानीत पूर्वेण मंत्रेण अस संबंध है ऐसा होने के कारण वे दोनों ही आत्म स्वरूप को नहीं जानते इस प्रकार पूर्व मंत्र से इसका संबंध है यहनम इति अनेन मंत्रेण हनन क्रिया कर्ता कर्मच नज्ञाए न जायते इति अनेन अविक्रियत्वे हेतु उत्तरा प्रतिज्ञा उपसंहरती या एनम वेत्यंतारम इस मंत्र से आत्मा हनन क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं है यह प्रतिज्ञा करके तथा न जाएते इस मंत्र से आत्मा की निर्विकारिता के हेतु को बदलाकर अब प्रतिज्ञा पूर्वक कहे हुए अर्थ का उपसंहार करते हैं वेदा वेदाविनाशीनमित्यम या एनम एनमजम्ययम कथम स पुरष पार्थक घातीत वेद अत्यंत भाव विकार विजातिशीन विपरिणाम भाविककाररहितपरिणाम यो वेद इति संबंध एद पूर्वेण मंत्रेण उक्तक्षणम अजम जन्मरहित पूर्व मंत्र में कहे हुए लक्षणों से युक्त इस आत्मा को जो अविनाशी अंतिम भाव विकार रूप मरण से रहित नित्य नृत्य जनित दुर्बलता क्षीणता आदि विकारों से रहित अज जन्म रहित और अव्यय अपक्षय रूप विकार से रहित जानता है कथम केन प्रकारेण स विद्वान पुरुषः अधिकृत हती हनन क्रियाम करोति कथम वाघातती हंता प्रयोजयती वह आत्मतत्व का ज्ञाता अधिकारी पुरुष कैसे किसको मारता है और कैसे किसको मरवाता है अर्थात वह कैसे तो हनन रूप क्रिया कर सकता है और कैसे किसी मारने वाले को नियुक्त कर सकता है न कथित कसिथ हंति न कथित कंचित घातीयति आक्षेप एव अर्थः है प्रश्नार्थसंभवात अभिप्राय यह है कि वह न किसी को किसी प्रकार भी मारता है और न किसी को किसी प्रकार भी मरवाता है इन दोनों बातों में किम और कथम शब्द आक्षेप के बोधक हैं क्योंकि प्रश्न के अर्थ में यहाँ इसका प्रयोग संभव नहीं अर्थात आत्मा किसी को किसी प्रकार भी मारने या मरवाने वाला नहीं हो सकता यह बतलाने के लिए ही यह किम और कथम शब्द है प्रश्न के उद्देश्य से नहीं हेत्वर्थ अविक्रियत्वस्य तुल्यत्वाद् विदुषर्वकर्म प्रतिषेध एव प्रकणार्थः अभिप्रेतो भगवतः। निर्विकारता रूप हेतु का तात्पर्य सभी कर्मों का प्रषेध करने में समान है इससे इस, इस प्रकरण का अर्थ भगवान को यही इष्ट है कि आत्मवेदता किसी भी कर्म का करने कराने वाला नहीं होता हन्ते तो आक्षेप उदाहरणार्थत्व न अकेली हनन क्रिया के विषय में आक्षेप करना उदाहरण के रूप में है अर्थात ज्ञानी केवल हनन क्रिया का ही कर्ता और कर्म नहीं हो सकता इतना ही नहीं आत्मा निर्विकार और नित्य होने के कारण वह किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं हो सकता यहाँ जो केवल हनन क्रिया का ही प्रसिद्ध किया गया है उसे उदाहरण के रूप में समझना चाहिए विदुष कम कर्मा संभवे हेतु विशेषम पशन कर्माणी आक्षिपति भगवान कथम स पुरुष पूर्व पक्ष कर्म न हो सकने में कौन से खास हेतु को देखकर ज्ञानी के लिए भगवान कथम स पुरुष इस कथन से कर्म विषयक आक्षेप करते हैं ननु उक्त एवं आत्मन अविक्रियम सर्वकर्मा संभव कारण विशेषा उत्तरपक्ष पहले ही कह आए हैं कि आत्मा के निर्विकारता ही ज्ञानी कृतिक संपूर्ण कर्मों के न होने का खास हेतु है सत्यम उक्तो न स कारण विशेष अन्यवाद विदुषा अविक्रियात्मन न ही अविक्रिया स्थाणुम विदित कर्म न संभवती चेत पूर्वपक्ष कहा है सही परंतु अविक्रिय आत्मा से उसको जानने वाला भिन्न है इसलिए यह ऊपर बतलाया हुआ खास कारण उपयुक्त नहीं है क्योंकि स्थानों को अविक्रिय जानने वाले से कर्म नहीं होते ऐसा नहीं ऐसा शंखा करें तो न विदूष आत्मवाद आत्मत्वात न देहादि दे संघातस्य विद्वत्ता अतः पारिशेष्याद असंघत आत्मा विद्वान अविक्रिय इति तस् विदुष कर्मा संभवाद आक्षेपो युक्तः कथम स इति। इतिर पक्ष यह कहना ठीक नहीं क्योंकि आत्मा स्वयं ही जानने वाला है देह आदि संघात में जड़ होने के कारण ज्ञातापन नहीं हो सकता इसलिए अंत में देहादि संघात से भिन्न आत्मा ही अविक्रिय ठहरता है और वही जानने वाला है ऐसे उस ज्ञानी से कर्म होना असंभव है अतः कथम स पुरुषः यह आक्षेप उचित ही है यथा यहाद्यशब्दाद्यर्थ से एव सन् बुद्धिवृत्त्य विवेक विज्ञानेन अविद्या उपलब्धा आत्मा कल्प्य जैसे वास्तव में निर्विकार होने पर भी आत्मा बुद्धिवृत्ति और आत्मा का भेद ज्ञान न रहने के कारण अविद्या के संबंध से बुद्धि आदि इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए हुए शब्दादि विषयों का ग्रहण करने वाला मान लिया जाता है एवं एवं आत्मात्मविवेक ज्ञानन बुद्धिवृत्तिया विद्या असत्य रूपया एवं परमार्थत अविक्रीय एवं आत्मा विद्वान उच्यते ऐसे ही आत्म अनात्म विषयक विवेक ज्ञान रूप जो बुद्धिवृत्ति है जिसे विद्या कहते हैं वह यद्यपि असत रूप है तो भी उसके संबंध से वास्तव में जो अविकारी है ऐसा आत्मा ही विद्वान कहा जाता है विदुषा कर्मा संभवचना कर्मा शास्त्रेण तानि तादुषो विहितानि भगवतो निश्चय अवगम्यते ज्ञानी के लिए सभी कर्म असंभव बतलाए हैं इस कारण भगवान का यह निश्चय समझा जाता है कि शास्त्र द्वारा जिन कर्मों का विधान किया गया है वे सब अज्ञानियों के लिए ही हीत है ननु विद्या अपि अविदुष एव विधीयत विदित विद्यस पिष्टपेशणवद विद्या विधान्यर्थ क्या त्र अविदुषा कर्माणी विधीयनते न इति विशेषो न उपपद्यते पूर्वपक्ष विद्या भी अज्ञानी के लिए ही वित है क्योंकि जिसने विद्या को जान लिया उसके लिए पीसे को पीसने की भांति विद्या का विधान व्यर्थ है अतः अज्ञानी के लिए कर्म कहे गए हैं ज्ञानी के लिए नहीं इस प्रकार विभाग करना नहीं बन सकता अनुष्ठेयस्य भावा भाव भावाभा विशेषोपत्ते अग्निहोत्रादी विध्यर्थज्ञानोत्तर कालम अग्निहोत्रादीकर्म अनेक साधनोपसंगहार कर्ता अहम् मम कर्तव्यम् इति एवम् प्रकार विज्ञानवत अविदुषो यथा अनुष्ठेयम होती न तु तथा न जायते इत्यादि आत्मस्वरूप विध्यर्थ ज्ञानोत्तर कालभावी किंचित अनुष्ठेय होती उत्तरपक्ष यह कहना ठीक नहीं क्योंकि कर्तव्य के भाव और अभाव से भिन्नता सिद्ध होती है अभिप्राय यह कि अग्निहोत्रादि कर्मों का विधान करने वाले विधिवाक्यों के अर्थ को जान लेने के बाद अनेक साधन और उपसंहार के सहित अमुक अग्निहोत्रादि कर्म अनुष्ठान करने के योग्य हैं मैं करता हूँ मेरा अमुक कर्तव्य है इस प्रकार जानने वाले अज्ञानी के लिए जैसे कर्तव्य बना रहता है वैसे न जाएते इत्यादि आत्मस्वरूप का विधान करने वाले वाक्यों के अर्थ को जान लेने के बाद उस ज्ञानी के लिए कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहता किंतु न अहम करता न भोक्ता इत्यादि आत्मकत्वाद कर्तृत्वादि विषय ज्ञानाद अन्य न इति ऐसा विशेष उपपद्यते क्योंकि ज्ञानी को मैं न करता हूँ न भोगता हूँ इत्यादि जो आत्मा के एकत्व और अकर्तृत्व आदि विषय ज्ञान है इससे अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भी ज्ञान नहीं होता इस प्रकार यह ज्ञानी और अज्ञानी के कर्तव्य का विभाग सिद्ध होता है अर्थात अज्ञानी के लिए कर्तव्य श्रेष रहता है ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता इसलिए ज्ञानी का कर्मों में अधिकार नहीं है और अज्ञानी का अधिकार है यह भेद करना उचित ही है यह पुनः कर्ता अहम इति वेत्ति आत्मा तस् मम इदम कर्तव्यमित अवश्यंभावनी बुद्धि सैत तदपेक्षाया सह अधिक्रियते इति तम प्रति कर्माणि स च अविद्वान उभ तव न विजानीत वचनात् जो अपने को ऐसा समझता है कि मैं करता हूँ उसकी यह बुद्धि अवश्य ही होगी कि मेरा अमुक कर्तव्य है उस बुद्धि की अपेक्षा से वह कर्मों का अधिकारी होता है इसी से उसके लिए कर्म है और उभौ तो नीजानीत इस वचन के अनुसार वही अज्ञानी है विशेषित च विदुष कर्माक्षेप वचनात् कथम पुरुषः इति क्योंकि पूर्वोक्त विशेषणों द्वारा वर्णित ज्ञानी के लिए तो कथम स पुरुष इस प्रकार कर्मों का निषेध करने वाले वचन है तस्मात्षित सेविक्र अविक्रियात्मदर्शिणों विदुषो मुो एव अधिकारः सूत्रंग यह सिद्ध हुआ कि आत्मा को निर्विकार जानने वाले विशिष्ट विद्वान का और मुमुक्षु का भी सर्वकर्मसन्यास में ही अधिकार है अत एव भगवान भगवान्यण सांख्यान विदुषः अविदुषः च कर्मिनः अवि द्वेनिष्ठे ग्राहयति ज्ञानयोगेन सांख्या कर्मयोगेन इति इसीलिए भगवान नारायण ज्ञान योगेन सांख्या कर्मयोगेन योगिना कर्म इस कथन से सांख्ययोगी ज्ञानियों और कर्मी अज्ञानियों का विभाग करके अलग अलग दो निष्ठा ग्रहण करवाते हैं तथाच पत्राय आह भगवान व्यासह द्वाविमाव द्वाभिमथ पंथान इत्यादि तथा क्रिया चियापथ पुरस्तात्न्यास ऐसे ही अपने पुत्र से भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि ये दो मार्ग हैं इत्यादि तथा यह भी कहते हैं कि पहले क्रिया मार्ग और पीछे सन्यास एतम एक विभाग पुनः पुनः दर्शयति दर्शयती भगवान्तत्वत् अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम मनते तत्ववेत्तु न अहम इति तथा चर्वकर्माण मनसा सं्यस्यास्ते इत्यादि इसी विभाग को बारंबार भगवान दिखलाएंगे जैसे अहंकार से मोहित हुआ अज्ञानी मैं करता हूं ऐसे मानता है तत्वेता मैं नहीं करता ऐसे मानता है तथा सब कर्मों को मन से त्याग कर रहता है इत्यादि